ुति स्मृति पुरानालय करुणय ममी भगवत्म शंकर लोकशंकर शंक्य शवं बादरायण सूत्र वंदे भगव की जय। ओम नमो नारायणा ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय चतुर्थ में सातवां अधिकरण सर्वान्न अधिकरण पूरा हो गया था अब आठवां अधिकरण है आश्रम अधिकरण। यह अधिकरण जैसे सर्वापेक्षा चैत्यादिशेह जो, सर्वा जो अधिकरण आया था श्रेष्ठ अधिकरण के रूप में तो इस अधिकरण का ही संबंध करता है और इसके बाद का अधिकरण भी उसी के संबंध में है पहले न्याय निर्णय टीका देखिए। सर्वान्न उक्ति ही शास्त्रांदर विरोधे स्थितिरुक्त्युक्तम ये सर्वान्न उक्ति ही, सर्व अन्न भक्षण करने का जो कथन प्राण उपास के संबंध में छांदोग्य एवं ऋदारण्य में आया था उस कथन को शास्त्रांतर विरोध मान करके क्योंकि जो भक्षाभक्ष विभाग शास्त्र है उसके साथ इसका विरोध होता है ऐसा बतला कर स्तुति ऋत्युक्तम जिसको स्तुति माना था ये सर्वान्न भक्षण विधान नहीं है स्तुति है इसके लिए कुशस्थित चक्रायण ऋषि का उदाहरण दिया उसी से दोनों ही मालूम होता है किस अवस्था में सर्वान्न या विहित को छोड़कर के अन्न भक्षण कर सकता है और किस स्थिति में नहीं करना चाहिए इसका स्पष्टीकरण कुशस्ति चक्रायन के दृष्टांत के माध्यम से किया था ऐसा यह स्तुति है एक एवं विद्यार्थ उक्ति ही यज्ञादीना स्तुतिर्ित्यत्वश्रुति विरोधादित्याशंका तब यहां पूर्वपक्ष शंका करता है इसी प्रकार ये जो यज्ञादियों का यज्ञ दान तपसा इत्यादि के द्वारा जो विद्या के उपयोगिता बताई तो विद्या विद्या अर्थ मन विद्या के लिए है ऐसा जो कहा गया था ये भी ऐसा ही स्तुति ही होगी क्यों क्योंकि आपने पूर्वाधिकरण में कहा कि सर्वान्न अनुमति स्तुति है क्योंकि अन्य श्रुति के साथ विरोध है इसलिए इसी प्रकार ये भी विद्यार्थ विद्या के उपयोगी है यज्ञादि श्रुति ये जो विविध संधि वाक्य आया ये भी स्तुति है क्योंकि नित्यत्व श्रुति विरोधा कि नित्यत्व श्रुति है ये यज्ञादियों को नित्य करने के संबंध में श्रुति प्रसिद्ध है अहर अहर अग्निहोत्र जुहयात आदि नित्य श्रुति है तो उसके साथ विरोध होने से इनको विद्या के लिए कहना ठीक नहीं होगा यहां क्या है कि जो यज्ञादि नित्य कर्म है अग्निहोत्रा आदि जो नित्य कर्म है इन नित्य कर्मों का अलग फल कोई बताया नहीं तो नित्य कर्म तो स्वतः करते ही है जैसा नित्य संध्यावंदन आदि करते वैसा करते तो एक नित्य अग्निहोत्र आदि हो गया जिसका कोई विशेष फल कथन प्राप्त नहीं होता और दूसरा आपने ये विद्या के उपयोगी रूप से जो यज्ञ न दाने नमसा इत्यादि कहा यह अलग होगा ऐसा पूर्वपक्ष का अभिप्राय से यह अलग है क्यों इसके ये तो विद्या के लिए ऐसा फल कथन किया फल सहित किया और नित्य कर्मों का कोई फल नहीं हो तो जो विद्या चाहते हैं नहीं चाहते हैं उनको सबको करना है नित्य कर्म है वो तो करना ही है तो विद्यार्थी के लिए यानी ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए जो यज्ञयाग आदि का विधान किया उस यज्ञ का विधान नित्य कर्म का जो विधान है ये दोनों में विरोध है ऐसा कहना चाहते तो इसका कारण ये है कि अब जो नित्य कर्म करता है उसके लिए कोई विशेष फल कथन ना करने से नित्य कर्म तो शुद्धिकरण के लिए होता ही वो करता ही है ये जो भी करता है और वो तो सभी करेगा जो विद्या चाहते हैं वो भी करेगा जो विद्या नहीं चाहते हैं मुमुक्षु अमुमुक्षु और विद्यार्थी अविद्यार्थी सब करेंगे तो अब उसको यहां विद्या के लिए कैसे आप प्रयोग में क्योंकि वो अलग प्रकरण में है अलग विधान है और अग्निहोत्रा आदि करने के लिए सपत्नी गोना इत्यादि भी नियम है उसका ऐसे में उसको यहां कैसे लाएंगे तो इसका अर्थ यह है पूर्व पक्ष के तात्पर्य और ये अधिकरण का ही विचार यही है कि ये दोनों जो यज्ञ है ये अलग अलग है ये यज्ञ न दाने न तबसा ये जो बोला यज्ञ ये अलग है और जो नित्य अग्निहोत्रा आदि रूप यज्ञ अलग है इस प्रकार से दोनों में विरोध होगा अर्थात जो नित्य यज्ञ आदि करते हैं उनको यदि विद्या के लिए यज्ञ आदि करना होगा तो वो नित्य यज्ञ आदि को छोड़ना पड़ेगा इसके लिए करना पड़ेगा अथवा दोनों मिला के करना पड़ेगा अब ऐसा संभव नहीं है इस प्रकार से ये कहना चाहते तो अब इसलिए कहा कि वो विरोधाधित आशंका जैसे विरोध है तो ये फिर क्या करना है कैसे करना है तो इसको नहीं करना चाहिए ये कहना चाहेंगे पूर्व शरीर का न्याय संग्रह देखिए ये चार सूत्रों का अधिकरण है एक उभयाथदा विरोधा संग्रहकार ने सबसे पहले कहा यार तो विषय ऐसा है एक का दो अर्थ कहना नहीं होता है एक से उभार्थदा एक यत्नी कर रहा है वो नित्य कर्म भी होगा और उसी के साथ में वो विद्या का साधन भी होगा ऐसा हो नहीं सकता ऐसा, ऐसा ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती आप तो सोचते होंगे लेकिन ऐसा नियम से नहीं होगा एक, एक का दो अर्थ कैसे हो सकता नहीं हो सकता तो एक से उभयाथदा विरोधात ये सभीवादियों ने स्वीकारा हुआ नियम है सभी सभीवादी सम्मत नियम है एक को दो अर्थ में नहीं मानना चाहिए एक वाक्य का दो अर्थ भी नहीं लगाते हैं अर्थ दो अर्थ लगाएंगे तो वाक्य भेद होगा वाक्य भेद होने पर आठ दोष होता है इसलिए वाक्य भेद को बड़ा दोष मान वाक्य भेद का अर्थ एक वाक्य से दो अर्थ निकाल देना एक तो एक तरफ दूसरा दूसरे तरफ निकाल ऐसे द्वियर्थक जो कथन है ये अच्छा नहीं होता इसलिए दोष मानते हैं तो उभयार्थक नहीं हो सकता और इन वाक्यों में जैसे विविधि संधि इत्यादि में जो लट लकार का प्रयोग या वर्तमान कालीन क्रिया का प्रयोग किया उसको लेके कहते हैं कि लिंग लेट लेट लोट लेट परिग्रहिणा ये पंचम लगार का नाम लेट है तो लेट को लिंग अर्थ में माना जैसे हमने पहले कहा था कि लेट यद्यूप के दृष्टि से वो लेट लगार जैसा दिखता है लेकिन अर्थ के दृष्टि से लिंगअर्थ है लेट विधिलिंग के अर्थ में लेट लगार होता विधिलिंग है विधि होते हैं विधि निमंत्रण आमंत्रण आदि जो कहता उसी में होता और वेद में इसी प्रकार का अनेक विधान है इसलिए वेद मंत्रों का अर्थ करने के लिए ये वैदिक प्रकरण व्याकरण का जो वैदिक प्रकरण है उसका विशेष अध्ययन चाहिए और तत्सबंध तो, और एक है कि निरुक्त का भी अध्ययन करना पड़ेगा तो निरुक्त और वैदिक प्रकरण के जो सूत्र है भाष्य है उनके वार्तिक है इन सब सबके अध्ययन करने से ही अवेद मंत्रों का स्वरूप समझ सकते हैं क्योंकि वहां कुछ कहते हैं कुछ होता है जैसे ये छंदसी लुंग लंग लिटाहा ऐसे वैदिक प्रकरण में एक सूत्र है छंदसी मन वेद में लुंग लकार लंग लकार लिट लकार ये सब होता है सभी काल के लिए सर्वकालेश ऐसा काम कभी लुंग लगा कहते हैं लुंग लगा कहता अनद्य भूत होता है जो तो लुंग लगा है भूत सामान्य भूत में लुंग लकार होता है और लंग लगार अनध्य दिन भूत में होता है लि, लिट लगकार परोक्ष में होता है सब भूतकालीन है किंतु वो भूतकालीन में प्रयोग नहीं होता कभी कभी वर्तमान के लिए भी प्रयोग होता है अन्य अर्थ में सभी लगार में ये प्रयोग हो सकते हैं वेद में ऐसा मिलता है क्या करेंगे आप उसी के अनुसार अर्थ लगाएंगे तो गलत होगा ये आपको समझना पड़ेगा कि ये लुंग लंग लिटा आदि आते हैं तो वो किस अर्थ में देना चाहिए जैसा दे देवे दे अगमत ऐसा कोई वाक्य आया तो ये लौट के अर्थ में लुंग का प्रयोग किया है वो ऐसा देवदाओं से देवदाओं का आह्वान करें ये अर्थ है लेकिन वहां लुंग लगा लिखा हुआ तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे कैसा करना इसीलिए अब जैसे सिद्धांत गोमदी आदि का अध्ययन करते हैं तो अंत में वैदिक प्रकरण अलग दिया हुआ है वैदिक प्रकरण स्वर प्रकरण दो है तो सामान्य अध्ययन करने वाले इसका अध्ययन नहीं करते आजकल वो भी छोड़ दिया है सिद्धांत में पहले का ही सब अध्ययन करके छोड़ देते हैं ये प्रकरण का अध्ययन नहीं करते तो उसका भी करना चाहिए तो उसको करने से ये सब वहां मिलेगा तो वो लुमलकार का अर्थ है ऐसा आप समझेंगे तो वो गलत हो जाता इस प्रकार अध्यम ममारा लिट लकार प्रयोग किया ये कोई वेद मंत्र में है अध्यम अमारा ऐसा हो ही नहीं सकता आद्य मन आज ममारा मन मर गया तो ये ममारा जो रूप है मृधादू का लिट लकार प्रथम ऋषे वचन का रूप है ममारा तो परोक्ष में होना चाहिए बोलो बहुत साल पहले हमने भी नहीं देखा हमारे पिता ने भी नहीं देखा दादा भी नहीं, नहीं देखा किसी ने नहीं देखा ऐसी घटना के लिए लिट लगकार का प्रयोग होता है अब यहां तो आज के लिए लिटला गार का प्रयोग हो रहा है तो उसका अर्थ वो है ही नहीं उसका अर्थ तो वहां वर्तमान का प्रयोग है यानी आज मरेगा मरे, मरने वाला है ऐसा कहना चाहते तो ममारा बोल ऐसे ऐसे होता है और कुछ प्रत्यय होते लेटो अटाटो ऐसा एक सूत्र है तो वो उसमें क्या होता है कि वो उसमें कई बार देकर के गलत होता है लेट के स्थान पे अट और आठ आट, लेटो अट आटो ऐसा सूत्र है तो उसमें क्या है कि जहां आकार लगाते जैसा भवती भवती में जो शब्द लगा हुआ आकार लगाओ तो वहां तो करत, लगाया है लेकिन वहां कवि भवादी लिख देते अर्थ तो भवती है लेकिन लिखेंगे भवाती आप जब पुस्तक में देखेंगे आप सोचेगा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ऐसा होता है वेद मंत्र को कई लोग सुधार देते हैं तो भवादी देखेंगे आप सोचेंगे तो भवादी कैसे होता है तो भवादी होता है तो कई बड़े मतलब आचार्य लोग भी ऐसे करते हैं। तो उसको जानता नहीं है अब आप छपा हुआ है भवाती तो आप यही समझेंगे उसमें गलत हो जाए लेकिन ये सूत्र कहता है कि वो वेद में ऐसा हो सकता है वो स्वर के लिए ऐसा कर देते तो कहा दीर्घ करता है साधा खस्व करता है इसका सब नियम बनाया हुआ है ऐसा ही यहां तो नियम बनाया हुआ है। एक सूत्र प्रसिद्ध है व्यतो बहुलम व्यक्त्यो बहुलम मैंने बहुत कुछ परिवर्तित होता है क्या क्या परिवर्तित होता है वहां एक कारिगा कहा सुप उपग्रह लिंग नाराणाम काल हलाच स्वर कर्तनाम च ये सब बदल जाते हैं कहीं सुप के सुप भी बदल जाता है मैंने सुभक्तियां आते हैं वो और कुछ दिखता है आपको सुख को बदल देते हैं और तिंग को भी बदल देते हैं उपग्रह को बदल देते हैं लिंग श्रीलिंग पुलिंग का नियम नहीं रहता है और नरमन पुरुष प्रथम पुरुष इत्यादि पुरुष का भी नहीं रहता है तो वेद में यह सब व्यतिया होता है काल वर्तमान के लिए कहना चाहे कभी परोक्ष में कह देते हैं, कभी कुछ कह देते है काल का भी कोई नियम नहीं रहता अब आपको समझना पड़ेगा वहां देख इसीलिए हल हल के स्थान पे अच्छ प्रयोग करेंगे अच्छ के स्थान पे हल प्रयोग करेंगे ऐसा भी होता है वो मालूम नहीं पड़ेगा आप। तो आपको ये सब देखने से लगेगा गलत है प्रिंटिंग मिस्टेक समझेंगे ना इसलिए वेद मंत्रों को कभी भी आप अपने आप सुधारें ना क्योंकि आप इतने विद्वान हैं ही नहीं कि वेद में क्या क्या होता है ये सारा आप नियम नहीं जानते इसलिए वेद मंत्र कहीं भी आपको दिखे आप कितने भी हमारे लौकिक व्याकरण का पंडित हो वैदिक प्रकरण का आपका सम्यक ज्ञान नहीं है तो आप उसमें बदलाव ना करें तो उचित होगा जैसा लिखा वैसा पढ़ना जैसा भद्रम करने भी तो करने भी नहीं होता हमारे हिसाब से करने ही होता है राम ही जैसा लेकिन करने भी बोल दिया तो वो उसको ऐसे स्वीकार करना पड़ेगा वो विभक्ति का व्यत्यय होता है क्योंकि यदि करनी शब्द है तो फिर आगे ऐसा हो सकता है तो कर्णी शब्द तो है नहीं वो कर्ण शब्द है अदंत शब्द है तो इस प्रकार से वो हो जाता है और कहा कहीं कहीं तो लोभ कर देते सुबाह इत्यादि एक सूत्र आया उसके हिसाब से कोई विभक्ति ही नहीं रहता विभक्ति का लोभ कर देते जैसा परमे व्योमन आत्मन ये परमे व्योमन का अर्थ परमे व्योमनी ऐसा है सप्तमी विभक्ति है लेकिन वो प्रयोग नहीं किया प्राधिपति का प्रयोग किया परमे व्योमन बोल दिया उसका अर्थ आपको व्योमनी सप्तमी में समझना पड़ेगा इस प्रकार का सब नियम आते हैं ऐसा ही यहाँ लेट लकार को लिंग अर्थ में स्वीकार करते हैं। ये वेद में ही होता है वेद में होता इसका अर्थ क्या है कि लौकिक भाषा में ऐसा प्रयोग नहीं करते जैसा आप विभक्ति नहीं जानते आप कुछ बोल दिया वेद में होता है तो हम बोल दिया ऐसा नहीं होता है वो लौकिक भाषा में ऐसा प्रयोग करने का अधिकार नहीं लौकिक भाषा में जैसा पांडे जी ने नियम बनाया उसी के अनुसार आपको बना करके बोलना पड़ेगा और वैदिक भाषा में जो लिखा हुआ है उसी को पढ़ना है तो वो तो ऋषियों ने जैसा बोला उसका हमको अनुसरण करना है और लौकिक भाषा करते समय हमें सूत्र नियमों का अनुसरण करना है वो हाँ, सूत्र नियम हमारे पीछे नहीं आएगा हमें सूत्र के पीछे जाना पड़ेगा उसको याद करके रूप याद करके तब करना पड़ेगा ऐसा ऋषियों का ऐसा नहीं ऋषियों को तो वो जो उनके मन में आते हैं वो बोल लेते हैं और फिर उसके लिए आपको उसको प्रमाणित करना पड़ता है ये वैदिक नियम को इसलिए याद किया यहां ये लेट को लेट में परिवर्तित किया पहले हमने कहा था आपको कि विविधि संधि को लेट मान करके क्या कर सकते हैं ऐसा तो विविधि संधि भी कर्मणाम विद्या संयोगे विहिते अब यहां पूर्व पक्ष के ऊपर ध्यान देना है पूर्व पक्ष एक विशेष बात कहने जा रहे हैं कि वो दोनों यज्ञ को अलग करना चाहते हैं और जो विविधिशा में जो यज्ञ हम प्रयोग करते हैं उस वो यज्ञ और अग्निहोत्रा आदि यज्ञ कुछ अलग विधान करना चाहते हैं इसलिए गीता में भी जो यज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ कई वादियों का यानी कर्म विशेष करके कर्मकांडी लोगों का यह कहना है कि ये यज्ञ हमारे कर्म का यज्ञ नहीं ये भगवान ने और यज्ञ बल बोल दिया ऐसा कहते हैं क्योंकि वो निष्काम भाव से करने के लिए कहा भगवान ने ऐसा उनका वाद है वो उस प्रकार की कुछ दृष्टि कुछ विचार यहां आते हैं तो विधि संधि कर्मणाम विद्या संयोगे विहिते ये विवधि संधि वाक्य में आपने पहले ही जान लिया इस विषय में कि कर्मों का विद्या संयोग विधान किया गया विद्या संयोग अर्थ विद्या प्राप्त होती है इससे ऐसा काम चैतने और एक तो ये है दूसरा जो है यावजीवादिश्रुदेराश्रम कर्म दया नित्यत् विहित फिर यावजीवादि श्रुति है यावज्जीव अग्निहोत्र जुहुआ या जो श्रुति है ये आश्रम कर्म विहित श्रुति है यानी गृहस्थाश्रमी के लिए यह विहित श्रुति है वो तो नित्य करना आपको विद्या चाहिए हो या ना हो आप आश्रम में प्रवेश किया विवाह हो गया विवाह होने के बाद संतान हो गया तो अग्नि आधान करके उसका प्रयोग करना ही है उसके बिना नहीं हो सकता ऐसा है वो नित्य है वो नित्य विहित है तो दो हो गया अभी एक तो विविधिशांति इत्यादि के लिए विद्या विद्यासमयी एक यत्निका विधान और द्वितीय यज्ञ है यावज्जीवादिश्रुति आश्रम कर्म के द्वारा आश्रम कर्म रूप से जो दित्य कर्म है दोनों में अब विद्या संयोग से मोक्ष फलदया उत्कृष्टत्व अब विद्या संयोगी जो है ना वो मोक्ष फल दात, देता है तो अब यज्ञ जो विद्या विद्यासमयी यज्ञ है ब्रह्म विद्या के लिए जो इस जिस यज्ञ का विधान है वो मोक्ष फल तक है मोक्ष फल देगा तो वो क्या उत्कृष्ट है वो सामान्य तो मोक्ष फल नहीं देगा वो तो स्वर्ग आदि का कारण बनेगा ये तो उत्कृष्ट है तो क्योंकि वो मोक्ष फल देता है ठीक है तेना उससे क्या अर्थ निकला नित्य योग बाधा इससे क्या हो गया कि ये जो विद्या संयोगी यज्ञ है वो मोक्ष फलत होने के कारण नित्य योग का बाध कर देगा यानी नित्य जो अग्निहोत्र है नित्य विनियोग उसका बाध होता वो ही करेगा जो मोक्ष समय होगी है ना उसका बाध होगा उस समय के ये नित्य नहीं करेगा अब वो करता है तो ये कैसे करेगा दोनों नहीं होगा आश्रम मात्रे न अनुष्ठेयत्व कर्मणाम इस दृष्टि से आश्रम मात्र अनुष्ठान जिसका विधान किया गया उसका अनुष्ठेयत्व तो प्राप्त हो गया क्योंकि दो दो तो कोई करेगा नहीं अनुष्ठेयत्व तो प्राप्त हो गया किसका ये नित्य कर्मों का नित्य कर्मों का अनुष्ठेयत्व तो प्राप्त हो गया आपने कहा कि ये मोक्ष के लिए इन कर्मों का विधान किया है तो यज्ञन दान तपसा इत्यादि कर्मों के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की यानी मोक्ष के साधन रूप से विद्या प्राप्त करने का उपाय है ऐसा बताया तो अब वो करने के लिए जो प्रस्तुत होगा उसको तो नित्य कर्म प्राप्त नहीं होगा नित्य कर्म नहीं कर पाएंगे तो आश्रम एन अनिष्ठे तो, तो गृहस्थ आश्रम में जाकर के जो कर्म करने के लिए कहा वो अनिष्ठे हो गया वो अनुष्ठान नहीं करेगा उसका स्थिति प्राप्त एक तो यह स्थिति हो गई ये ठीक नहीं है विधान करना अलग बात है कि विचार करने पर ऐसे परिस्थिति आ प्रटिकली क्या करेंगे अब जो नहीं करते हैं वो तो सुन करके चले जाते हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता जो करने वाले हैं उनको संशय होता है कि हम जो कर रहे हैं यही कर्म के लिए बारे में बोल रहे हैं या अन्य कर्म के बारे में अब नहीं करने के वाले को कुछ भी सुनो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता करना तो है ही नहीं खाली सुनना है तो वो तो चले जाएगा लेकिन जो करेगा प्रैक्टिकली उसको तो संशय होगा कि इतने नाने ये किसके लिए बोल रहा है हमारा नित्य कर्म को बोल रहा है कि कोई और बोल रहा है सबसे होगा एक तो स्थिति है, दूसरी स्थिति अनुष्ठेयत्व मान लो कि यह वो भी अनुष्ठेय ही है क्या है ये नित्य कर्म भी आश्रम कर्म भी उसके साथ अनुष्ठेय ऐसा मान लें दूसरे पक्ष तब क्या होगा तब तो दो मानना पड़ेगा तब क्या होगा कि कौंड बाई नाम आय प्रकरण भेदा प्रसिद्ध अग्निहोत्रात् कर्मा ये पहले आपको कहा था कुंडवायिना महने ये जो कुंडवायों के यहाँ एक यज्ञ होता है मासम अग्निहोत्र जो होती मासाग्निहोत्र होता है वो काम्य कर्म होता है उसका भी नाम अग्निहोत्र है लेकिन यह नित्य अग्निहोत्र से भिन्न होता है उसका कारण क्या बताया प्रकरण भेदा प्रकरण अलग अलग है नित्य अग्निहोत्र का प्रकरण में नहीं है कुंडवायिना मैन में जो अग्निहोत्र है उसका नाम माशाग्निहोत्र है एक महीने तक अग्निहोत्र करने का है विधान वो स्वर्गादि के लिए विशेष फल के लिए होता है तो जैसा वहां आप अग्निहोत्र होता हुआ भी दोनों अग्निहोत्र को भिन्न कर दिया प्रकरण से प्रसिद्ध अग्निहोत्राद कर्मांतरवत प्रसिद्ध अग्निहोत्र से अलग कर दिया इसी प्रकार प्रकरण भेदादेव प्रसिद्धे अग्निहोत्रादिभ्य कर्मातराणी विविधिशंती तब हम यहां भी वही व्यवस्था कर सकते कि ये जो आप यज्ञ के द्वारा जो यज्ञ का नाम लिया ये यज्ञ प्रसिद्ध अग्निहोत्र नहीं है प्रसिद्ध यज्ञ नहीं है ये कोई और ही है क्यों प्रकरण भेदा? उस अग्निहोत्र का प्रकरण में उपस्थित नहीं है ये तो तो प्रकरणांतर में यानी उपनिषद में उपस्थित है उपनिषद से प्राप्त है तो प्रकरण भेद होने पर प्रसिद्धे भ्यो प्रसिद्ध जो अग्निहोत्र है उनसे कर्मांराणिये दूसरे कर्म ही माने जाएंगे कौन विविधिंधि इत्यादि विद्या संयुक्त विविधिधि इत्यादि ये जो ये दाने इत्यादि कहा ये तो बिल्कुल अलग ही है ऐसा विधान किया गया विद्या के द्वारा संयोग होने से ऐसा माने मानना पड़ेगा क्यों विरोध परिहार आया कि प्राप्त नहीं तो विरोध हो रहा वित्तीय अग्निहोत्र के साथ इसका विरोध होगा या तो ये बोलना पड़ेगा कि ये ये जो कर्म करेगा मोक्ष के लिए उसको तो अग्निहोत्र छोड़ना पड़ेगा तो अग्निहोत्र छोड़ने का विरोध होगा क्योंकि नित्य अग्निहोत्र करने के लिए कहा वो छोड़ रहे वो गलत हो रहा है दूसरा यदि वो पक्ष ना लेते हैं नित्य अग्निहोत्र भी करना ही है ऐसा मान लिया तो क्या होगा ये जो अग्नि ये जो यज्ञ इत्यादि में जो है वो अलग है और जो अग्निहोत्र है वो अलग है जैसा कुंडवाई नायन ना में दो कहा था काम इस प्रकार से दो बेहेद किया तो यहां विद्या संयुक्त अग्निहोत्र अलग हो जाएगा और नित्य अग्निहोत्र अलग हो जाएगा ऐसी करनी पड़ेगी अब उस स्थिति में फिर और परेशानी होगी क्योंकि ये तो फिर अलग समय पे करना पड़ेगा नित्य नहीं कर पाएंगे क्योंकि दो दो नित्य कैसे करेंगे ऐसे कई समस्याएं हैं इस प्रकार दो पक्ष प्राप्त हुआ ये सारे पूर्व पक्ष हैं त्र अपाम प्रणयनस्य यथा यथास्वरूपेण दर्शपूर्ण मासक्रदु क्रदु अंगत्व गोदोहन ये जो वाक्य है गोदोहन वाक्य उसमें दर्शपूर्ण के प्रसंग में यह आया कि वहां गोदोहन पात्र से जल आनयन करना है और उसी से पशु प्राप्त होता है गोदोहनेन पशुकामस्य ऐसा वाक्य आया था तो जल लेने के लिए जो विशेष कहा गया दर्शपूर्ण का अंग है मान वैष्णपूर्ण मास क्रदु का अंग है जल लाना जल लाना पड़ेगा इतनी के लिए तो वो जो जल लाने में गोदोहन पात्र से जिस पात्र से गाय का दोहन करते हैं उस पात्र से जल लाने से उसको पशु प्राप्त होता तो कर्म का अंग भी बन रहा है साथ साथ में पशु प्राप्त भी हो रहा है यानी काम्य भी हो रहा है वो साथ में दोनों मिला करके हो ऐसा जब गोदोहन है ना उबरक्त ंग पश्वर्थत्व ज उभय विधि विनियोग सामर्थ्य तो एक का उभय विधान हो गया ऐसे भी एक व्यवस्था तीसरी व्यवस्था है अब जो अग्निहोत्रम करते हैं नित्य कर्म के रूप में जैसा दर्शकपूर्ण नित्य कर्म है उसमें जल लाना जल आनयन अपाम आनयनम नित्यकर्म आता है और वो जो जल लाने की प्रवृत्ति में विशेष जोड़ दिया गोदोहन पात्रे तो वही एक प्रकार का कामया भी हो रहा कामना प्राप्त हो रही है पशु प्राप्त हो रही है इस प्रकार ऐसा ही यहां भी उभय विधि विनियोग सामर्थ्या दोनों विधि विनियोग मान लेंगे एक ही कार्य से एक ही कर्म से दो कार्य हो रहा ऐसा विनियोग मान लेंगे तथा यहां भी उसी प्रकार यहां भी उभय विधि विनियोग सामर्थ्या दो प्रकार की विधि आई एक तो यज्ञा विधि संधि है और नित्य अग्निहोत्र प्राप्त है दोनों विधान आप मान रहे तो पहले कहा था विधि संधि विधान है ये है ना लिंगार्थे लेट मान करके विधान मान लिया था ऐसे में दोनों विधान मान लिया तो उभय विधि विनियोग सामर्थ्य दोनों विधि विनियोग के सामर्थ्य से नित्यदा विद्यार्थदा च उभय न विरुद्ध थे उसमें नित्यदा भी मान लिया जाएगा और विद्यार्थदा भी मान लिया जाएगा एक ही को दोनों प्रकार से भी किया जा सकता है ये उभय का विरोध नहीं होगा कुंडवायिना अग्निहोत्र शब्द से आख्यात परतंत्रतया अभिधायिनो देशवर्ती अग्निहोत्र से स्वातंत्रेण परामर्शकत्व अनुभवति किंतु अभी कुंडबाइनायन का ये दृष्टान्त दिया कुंडवायिनायन का और यहां का क्या होगा कि कुंडवायना मयन में एक अग्निहोत्र अलग है दूसरा अग्निहोत्र अलग है तथ्य अग्निहोत्र से भिन्न अग्निहोत्र है अब वहां क्या है कि अग्निहोत्र शब्दस्य से आख्यात परत वहां जो अग्निहोत्र शब्द है वो क्रिया परतंत्र होता है आख्यात मैंने क्रिया सामान्य को आख्यात करते तो क्रिया कोई भी क्रिया के क्रिया वहां जुहोदी क्रिया अग्निहोत्र जुहोदी तो जुहोदी क्रिया के परतंत्र होते यानी जुहोदी क्रिया के अधीन होकर के तदुक्त अभिदायन वो क्रिया के द्वारा जो करने के लिए कहा जा रहा है उसी के ही वश में उसी के अधीन होने से वो तदुक्तार अभिदायी है उसी को कहा गया ऐसा मानने पर देशांतरवर्ती अग्निहोत्र से स्वातंत्रण परामर्शक अनुपति स्थिति में ये कुंडवायना मायन के विषय में स्वतंत्र रूप से वहां क्रियापद आया और उस क्रियापद से संबंध करके वह अग्निहोत्र वो जो नाम से आया वो चलेगा वो काम नहीं होता है और वो देशांध्रवर्ती अग्निहोत्र का संबंध नहीं करेगा देशान्धरा का अर्थ अन्य प्रकरण में अन्य स्थान में जो अग्निहोत्र है जो नित्य अग्निहोत्र है इसका संबंध नहीं करते हुए वो स्वतंत्र रूप से होगा इसलिए स्वातंत्र परामर्श का तो वो जो नित्य अग्निहोत्र का परामर्श नहीं करता ऐसा पहले ही निश्चय किया उनके जमीनी सूत्र में ऐसा निश्चय किया ये नित्य अग्निहोत्र से भिन्न अग्निहोत्र है नाम तो एक है लेकिन अग्निहोत्र दोनों एक नहीं उसका ये परामर्श नहीं है। तो परामर्शक ना होने से जुहोदेश आख्यादा आख्यादनिहित द्रव्य गुणकर्म निरूपितम कर्मांतर विहार फिर क्या निश्चय किया वहां कुंडवायना मयन के अग्निहोत्र में जो जुहोदी क्रियापद आया आख्याद आया उस आख्याद को आख्यात मन क्रिया सामान्य है आख्यात पद को सन्निहित द्रव्य गुण कर्म निरूपितम जो सन्निहित में है निकट में है, क्या है वो वहां जो द्रव्य है गुण है कर्म है जो कुछ विधान किया द्रव्य भी है वहां और गुण मन देवदादि को भी कहा और इन सबको लेकर के एक कर्मांतर को ही निश्चय किया कहा, कहा निश्चय किया कर्मांतर कुंडवायना मायने कुंडवायिना मैंने जो अग्निहोत्र मासा अग्निहोत्र है यह अलग कर्म है ऐसा निश्चय किया तो अब निश्चय किया तो क्या हो गया कि ये दोनों अग्निहोत्र कर्म अलग अलग हो गया दोनों अग्निहोत्र कर्म का परस्पर कोई संबंध नहीं उसका अनुवादकत्व इसका अनुवादकत्व तो कुछ नहीं है वह प्रकरण से अलग अलग है व्यवहित व्यवहित अग्निहोत्र परामर्शकत्व तो अनुपत्ति कर्मांरमे वि कर्मांतर को लेकर के व्यवहित अग्निहोत्र परामर्शक का अनुपमत् जो दूर में है अग्निहोत्र यानी अग्निहोत्र का प्रकरण में जो अग्निहोत्र है उस अग्निहोत्र को यहां परामर्श करना संभव नहीं है कहा मास अग्निहोत्र के विषय में इसलिए वो अनुपन्न होने से ये मासाग्निहोत्र नित्य अग्निहोत्र से कर्मांदर ही है ऐसा निश्चय किया गया ऐसा विधान किया गया वो तो अलग अलग हो जाता है यह है वहां की बात और उसी प्रकार यहां मानना चाह रहे थे पूर्व पक्ष ने एक दूसरे पक्ष में अनुष्ठेयत्व इस पक्ष में ऐसा कहा था कि जैसे कुंडवायना माइन में होता है दो अग्निहोत्र अलग अलग मानेंगे तो हो सकता है इस प्रकार उन्होंने कहा था कि प्रगणभेद से अलग मानेंगे तो उसका उत्तर ये सिद्धांति की दृष्टि से ऐसा दिया ये यहां संभव नहीं वो दोनों का परामर्श ही नहीं परस्पर संबंध नहीं यह तो किंतु यहां ऐसा नहीं यहां क्या है यहां यज्ञ दानेन तवसा अनाशके में क्या है यज्ञ दान तवशब्दा लौकिक अभिधानतया स्वातंत्र्या प्रकरणांतर विहित अग्निहोत्रादि परामर्शकत्व संभव अब यहां क्या है बहुत सूक्ष्म बात है यहां यज्ञ न दान तबसा ऐसा सामान्य नाम लिया लौकिक पराभिधान मैंने सामान्य नाम कहा है। जो लोग यज्ञ करके जिसको जानते हैं कोई विशेष यज्ञ का नाम नहीं लिया यहां तक वो अग्निहोत्र है या ज्योतिष्टो में है कोई कोई यज्ञ का कुछ नाम नहीं लिया ये एक अभिधान कथन मात्र कहा नाम ग्रहण का कथन किया वो भी लौकिक लौकिक दृष्टि मान लोग जानता है जिसे यज्ञ को लोग जानते जैसा गौह ऐसा कहने पर लोग जानते हैं जिस गाय को घृधम ऐसा कहने पर घी रूप से जिसको लोग जानते हैं। तो इसी प्रकार जिसको प्रसिद्ध मान करके लोग में प्रसिद्ध मान करके कथन किया है यज्ञ दान तवादि शब्दों का ग्रहण किया अब यहां कोई विशेष यज्ञ नहीं कहा जैसा कुंडवाय नाम में कहा था कुंडवाहिना मायन का यहाँ दृष्टान्त नहीं बनेगा कारण यह है कि वहाँ दो अलग अलग प्रकरण हैं और उसमें जैसा अग्निहोत्र नित्य अग्निहोत्र में क्रियापद का प्रयोग किया है आदि का ठीक उसी प्रकार ये कुंडवाहिना मायन मास अग्निहोत्र के प्रकरण में भी वो अलग क्रिया है ऐसा करके जहोत्यादि का प्रयोग किया वहाँ द्रव्य देवता आदि सब फल का विधान है सब कुछ है इसीलिए दोनों का संबंध नहीं है दोनों कर्मांतर है केवल नाम एक है लेकिन कर्मांतर है ऐसा वहां निश्चय किया लेकिन यहां ऐसा नहीं है यहां ऐसा आप दो यज्ञ को नहीं ला सकते दो यज्ञ यहां विधाय ऐसा मान, मान नहीं सकते कारण क्या है कि यहां केवल यज्ञ दान नेताप शब्द का प्रयोग किया आप यज्ञ कहा तो आप कौन सा यज्ञ ढूंढेगी यज्ञ को बोला कौन सा यज्ञ लेके समस्या है ना अब वो यज्ञ को बोलना चाहिए था दान बोला तो कौन सा दान क्या दान कब दान ये सब प्रश्न आएगा इसका अर्थ ये है कि उपनिषद उसी का ही अनुवाद कर रहे जो आप अच्छी प्रकार से जानते आपके मन में पूरा उपस्थित है उसका अनुवाद करते इसलिए उपनिषद का अध्ययन करते समय भी हमारे गुरुजन कहते थे कि उपनिषद का अध्ययन करने के पहले आपको पूर्व मीमांसा का ज्ञान भी होना चाहिए और कर्म कर्म विधान का विशेष ज्ञान ना भी हो तो भी सामान्य ज्ञान चाहिए आपको अभी पता चलेगा यहां सारे जो निश्चय कर रहे हैं ना आगे जाके साधन का निश्चय सब उसी प्रकार कर रहे हैं अब जो यज्ञदान तब क्या है जानता ही नहीं अब वो जीवन में कुछ किया ही नहीं संध्या वंदन आदि कोई भी कर्म को किया ही नहीं है उसका कोई परिचय ही नहीं है अब उसको बोलेंगे आप यज्ञान तबादि से मोक्ष पाने की इच्छा करो विद्या पाने की इच्छा करो वो बेचारा क्या करेगा उसको आता ही नहीं है वो सब करना तो उपनिषद में प्रवृत्त नहीं हो सकता उपनिषद का साधन नहीं कर सकता बहुत सारी उपासनाएं भी ऐसे कि कर्म से संबंधित है कर्म का सामान्य ज्ञान संस्कार नहीं है तो उन उपासनाओं का प्रयोग ही आप नहीं समझ सकते जबकि उपनिषद में वेदांत में ऐसा ही यहां भी है यहां तो यज्ञ का नाम दिया अब आप कौन सा यज्ञ करेंगे यह प्रश्न होता है इसीलिए वहां कुंड नायन का दृष्टांत में यहां दोनों में अंदर है यहां कोई विशेष नाम ग्रहण नहीं किया अर्थात जो प्रसिद्ध है लौकिक लोग जिसको यज्ञदान तब रूप से स्वीकार करते हैं यानी जानते हैं लौकिक लोग मन कुछ नहीं जानने वाले नहीं कुछ नहीं जानने वाले सुनेंगे ही नहीं वो जानता है वो करके आया इसलिए वो बोलने से तुरंत समझ लाता जैसा कोई पंचपात्र बोले तो स... नहीं समझता पंचपात्र अब वो पंचपात्र कभी देखा ही नहीं सुनाई नहीं तो पंचपात्र बोले तो क्या समझेंगे वो मालूम नहीं पड़ेगा तो वो ऐसा ही वो हो जाता है ये कुछ परिचय नहीं है आपको तो नहीं कर सकता है ना प्रयोग नहीं कर सकता इसलिए आवश्यक होता है उसके बिना नहीं होगा हाँ ये, ये नाम होता है पंचयज्ञ क्या होता है पंचपात्र क्या होता है और पंचक होता है आज पंचक समाप्त हो गया ये सप्तमी अष्टमी में आरंभ होता है उसके बाद पंजक होता है प्राय पंजक के समय में बारिश होती है यदि पंजक ज्योतिष के हिसाब से पंजक आरम्भ हो गया और पंजक में सप्तमी के दिन या अष्टमी के दिन या सप्तमी के सायकाल वर्षा क्या बादल आ गया तो समझ लो पांच दिन तक बारिश रहेगी ऐसा पक्का है हमने कई बार देखा उसको तो अभी भी ऐसे ही था पंचक था आज समाप्त है तो उसके बाद तो बाकी बारिश आएगा कभी आएगा जाएगा लेकिन ये पंचक आरंभ होते ही अष्टमी के दिन यदि चंद्रमा के चारों ओर बादल है और बारिश आने की संभावना है तो अवश्य पांच दिन सायकाल या प्रातः जब भी होगा बारिश होती रहेगी ऐसा होता है तो ये सब कुछ है तो ये सब शब्द प्रयोग करते हैं तो केवल शब्द नहीं उसका आचार भी है पंचपात्र आप पांच पात्र तो जान लिया समझ लो अब पांच पात्र से करना क्या है पता नहीं पांच पात्र ला के रख दिया शोकेस में तो भी हो सकता है और क्या कर सकता है इसलिए ये सब करना पड़ेगा इसके बिना नहीं होता यहां ऐसा करना चाहते इसलिए मैंने बोला ये सूक्ष्म विषय है कि जो दोनों के अंदर कैसे करना अब यहां यज्ञदान तब सामान्य शब्द प्रयोग किया उसको भी न्याय संग्रह कार्य लौकिक अभिधान का लौकिक मतलब लोको में प्रचार में जानता है इसमें स्वतंत्रता होने से हम्म अब स्वतंत्रता होने से क्या हो गया प्रकरणांतर विहित अग्निहोत्रादि परामर्श का तो संभव यह स्वतंत्र होने के कारण ये प्रकरणांतर में विहित यानी अन्यत्र विहित अग्निहोत्रादि का परामर्श यहां हो सकता कहा मारे इतने नाने में क्योंकि यज्ञ में बस सबसे प्रसिद्ध यज्ञ तो अग्निहोत्र है क्योंकि वो नित्य कर्म है तो अग्निहोत्र आदि से दर्श आदि जो भी नित्य कर्म में लेते हैं उनका परामर्श यहां हो सकता कुंडावाइना मायने में नहीं हो सकता यदि भी नाम दिया वहां फिर भी नहीं हो सकता किंतु यहां नाम नहीं लिया और प्रसिद्ध को ग्रहण कराना चाहते हैं इसीलिए यहां परामर्श संभव है किसका जो प्रसिद्ध अग्निहोत्र आदि का परामर्श यहां संभव है जिस आश्रम में जो विहित है इसलिए आश्र, आश्रम आश्रम में कर्मा ये कहना चाहती है है कर्म तो तब क्या हुआ कि प्रसिद्ध कर्म अनुवाद विद्या संयोग विधी ये सिद्धांत यहां निश्चय करेंगे तो प्रसिद्ध कर्म का अनुवाद करके कहीं कहीं कर्म कहीं कहीं उपासना कहीं कहीं जो तपस इत्यादि जो प्रसिद्ध उसका अनुवाद करके यहां विद्या का संयोग मान उससे आप विद्या प्राप्त करेंगे इतना विधान करता वो यज्ञ यागा आदि का विधान यहां नहीं है यज्ञ आदि तो पहले से प्राप्त है संप्राप्त है आप उसको भलीभा जानते तो वो जो जानते हैं उसका यहां पुनः विद्या के संबंध में विधान किया अब उस यज्ञ को ऐसा प्रयोग करो और यही भगवदगीता में भगवान ने भी किया भगवान ने इतनी आगादी का विधान नहीं किया जो आप आ, कर्म मानते हैं वर्णाश्रम विहिध जो कर्म मानते हैं क्षत्रिय के लिए इत्यादि के लिए जो कर्म मानते हैं उन कर्मों को कर्मयोग के रूप में इसी प्रकार समर्पण करके विद्या के लिए ज्ञान के लिए मोक्ष के लिए प्रयोग करने के लिए कहा ऐसा ही यहाँ जैसा वैसा ही है क्योंकि उपनिषद के अनुसार ही वहां भगवत गीता में कहा भगवत गीता सुपनिषद उपनिषद है रहस्य विद्या ये रहस्य है अब ये रहस्य इसलिए इसका नाम रहस्य विद्या है उपनिषद का नाम ही रहस्य है क्योंकि ऐसा रहस्य को उन्होंने उद्घाटन किया कि जो यज्ञ यागादि आप नित्य कर्म के रूप में करते हैं उसको यहाँ साधन के रूप में प्रयोग कर अब आप बताओ जो यज्ञ दान है तपसा अनाशकना ये यज्ञ न ये किया ही नहीं है किसने पता ही नहीं वो अभी विद्या का साधन क्या करेगा क्या करेगा? उसका कोई साधन होगा कुछ नहीं होगा नहीं होगा उसके लिए वो साधन तो हो ही नहीं सक रहा वो जानता नहीं है अब वो जानने के लिए उसको सारा वो करना पड़ेगा वहां से जाकर के फिर सीखना पड़ेगा फिर करना पड़ेगा अब जब तक सीख करके करके आएंगे तब तक समय बीत चुका होगा कुछ करने के लिए अवसर ही नहीं ऐसा स्थिति हो जाती इसीलिए यह पूर्व के साथ इसका ऐसा संबंध है अच्छा बाद में श्रवण मनन आदि हो सकता है इसलिए इसीलिए फिर अब श्रवण आदि को लेते हैं जैसा पिछले अधिकारण में आया था श्रवण मनन आदि और श्रवण आदि हो सकता है लेकिन श्रवण आदि के लिए जो अधिकारी बनेगा उसके भी कुछ पूर्व कर्म होते हैं जैसा समाधि होते समोवृद्धि आदि साधन वहां भी आवश्यक होता है यही कारण है कि वेदांत को एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता कम से कम अधिकारी की दृष्टि से फल की दृष्टि से स्वतंत्र सिद्धांत है वेदांत किंतु अधिकारी यानी साधन की दृष्टि से वेदांत स्वतंत्र नहीं है वेदांत के लिए वो अनुबंधित साधन जो है वो अन्य शास्त्रों से ही आपको प्राप्त होगा जो आचार विचार आती है इसलिए इस प्रकरण को ऐसा कहा यह प्रकरण आगे का प्रकरण सब ऐसा ही है इसको संबंध जोड़ करके साधन का विधान करेंगे अब सूत्र देखिए विहिद आश्रमकर्मापि कर्मी कहते हैं की आश्रम कर्मों का विधान होने से यहाँ आश्रम विहिध कर्मों का ही ग्रहण किया है यज्ञन दान तपसा इत्यादि के द्वारा ऐसा नहीं समझना कि मुमुक्शु के लिए कोई अलग यज्ञान का विधान है ऐसा है ही नहीं ये स्पष्ट याद रखिए। मुमुक्षु होने से मुमुक्षु के लिए यज्ञाग आदि विधान अलग आएगा ऐसा नहीं है जैसा कुछ लोग अभी जैसा हमने कहा कुछ लोग मानते हैं कि गीता में जो यज्ञ दान आदि का विधान है वो जो प्रसिद्ध वैदिक यज्ञ आदि से भिन्न है ऐसा मानते हैं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है जो प्रसिद्ध है वेद में प्रसिद्ध है वेद संबंधी जो यज्ञान तब आदि जो भी है उसी का अनुवाद मात्र है विद्या और मुख्यता के विशेष उपयोग के लिए ऐसा ही विहित्वा आश्रम कर्म भी यहां साधन बन जाता है यानी आश्रम कर्म को ही साधन मानना चाहिए ऐसा कहा सर्वापेक्षा च्रम कर्मणा विद्या साधन अवधारित तो सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुते अश्वत्त ये जो सूत्र आया था इसमें आश्रम कर्मों को विद्या साधन रूप से अवधारित किया निश्चय किया आपने किंतु वहां स्पष्ट नहीं किया कि यह आश्रम कर्म कौन सा आश्रम कर्म यह स्पष्ट नहीं किया था आश्रम कर्म विद्या के लिए साधन है ऐसा सर्वापेक्षा स्मृति में कहा लेकिन यह कौन सा है ऐसा नहीं कहा अब यहां संशय हो रहा है कि नित्य अग्निहोत्र को ले रहा है कि अन्य को ले रहा है इधानी तो किम अमुमुख्यो मुखोर अभी आश्रम मात्र निष्ठस एक अमुमुक्षु है मोक्ष नहीं चाहता वो गृहस्थ आश्रम ही है तो आश्रम कर्मों को करता है जैसा आप प्राय सब जगह वही देखते हैं हुमुक्षु नहीं है मोक्ष नहीं चाहते हैं लेकिन नित्य कर्मों को करते जैसे ब्राह्मण आदि सब नित्य कर्मों करते मोक्ष चाहते नहीं चाहते हैं उनको माल भी जाइए तो अमुमुक्षु होता हुआ अभी आश्रम कर्म निष्ठ अनुष्ठान करता विद्या कामायमान्य और उसके बाद विद्या चाहता है मोक्ष मुमुक्षु नहीं है लेकिन आश्रम धर्मों का पालन करता है और ब्रह्म विद्या चाहता है ऐसा ब्रह्म विद्या को चाहने वाले का तानि अनुष्ठेयानि उदा अहो न ये चिंतित उनको अनुष्ठान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो मुमुक्षु तो नहीं है किंतु आश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान कर रहा है और विद्या चाह रहा विद्या मका है मानस विद्या नहीं चाह रहा विद्या चाहने वाले के लिए आगे बताएंगे विद्या नहीं चाह रहा यानी आप आपने कहा ये विद्या के लिए साधन नहीं विधि संधि के लिए तो विद्या भी नहीं चाह रहा मोक्ष भी नहीं चाह रहा किंतु आश्रम कर्मों का अनुष्ठान कर अब उसका क्या होगा है सुर्ग जाएंगे नहीं उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पूछ रहे हैं वो करना चाहिए ताने उदा? नहीं अनुष्ठे या नहीं उदा नुक्षु नहीं है और विद्या भी नहीं चाहता ब्रह्म विद्या नहीं चाहता किंतु आसम कर्मों को कर रहा जो अज्ञा नाम कर्म नाम बोला ना गीता में कोई है वो उस उतने को मान के करता जा रहा तो उनका क्या होगा उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अच्छा अब क्या है क्यों प्रश्न क्यों आया क्योंकि आपने मोक्ष को उत्तम स्थिति माना मोक्ष को उत्तम फल है तो उत्तम फल को प्राप्त करना सभी चाहते हैं किसी कोई कि, कोई भी घटिया फल को प्राप्त करना चाहता है तो हीर फल कोई ही नहीं चाहता उत्तम फल तो सभी चाहता अब वो आपने यहां कहा कि ये ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाएगी इस प्रकार करने से ऐसा सोच करके आप यहां विधान किया किंतु वो नित्य कर्म करता है इतना ही है उनके पास बाकी वो मुमुक्षु नहीं है तत्र तम एदम वेदानुवन ब्राह्मण विविधिशं इत्यादि न इत्यादि वजन के द्वारा आश्रम कर्म नाम विद्या साधन विधित्व जो आश्रम कर्मों को ही विद्या के साधन रूप से आपने विधान किया जो विद्यावान नहीं है न विद्या नहीं चाहते वो भी कर रहा और उन्हीं को आपने विद्यावान के लिए विद्या जो चाहने वाले के लिए विविधु के लिए भी विधान किया तो आप कन्फ्यूजन हो गया ना समस्या हो गई वो वो भी कर रहा है ये भी कर रहा तो उन आश्रम कर्मों को विद्या साधन रूप से विधान करने से विद्याम अनिच्छता विद्या नहीं चाहने वाले न इच्छता सृष्टि यह क्वचन है अच्छन शब्द में न करके अनिच्छन बनाया तो विद्या को ना चाहने वाले का फलां धर्म का अमय मानस्य फिर वो क्या चाहता है अन्य फल जाता यानी स्वर्ग अन्य फल जाता तो नित्यानि अनुष्ठे ऐसे हो जाएगा फिर तो नित्य कर्मों को नहीं करना चाहिए क्यों नित्य आप जो यज्ञ कहा उससे आपने ब्रह्मविद्या के लिए कहा ब्रह्मविद्या प्राप्त होगी और उससे मोक्ष होगा कहा और वो बिचारा जो है वो ब्रह्मविद्या नहीं चाहता है वो तो ब्रह्म से क्या करना उन्होंने सोचा ब्रह्म नहीं चाहिए हमें थोड़ा भोग आदि चाहिए तो भोग चाहता है अब वो नित्य कर्म करने से उसको ब्रह्मविद्या प्राप्त होगी या भोग प्राप्त होगी आपने बोलते ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी और वो चाहता है भोगादि उसको विद्या की प्रति इच्छा नहीं ऐसे वो महात्मा है वो नहीं चाहता विद्या खाली भोग आदि चाहता है अब वो ऐसे स्थिति में नित्य नि, अनुष्ठ अननुष्ठयानी हो गया अब वो नित्य कर्म नहीं करेंगे क्यों एक का दो फल नहीं माना जा सकता ना वैकल्पिक कैसे हो सकता है वो विद्या भी प्राप्त हो रहे और स्वर्ग भी प्राप्त हो रहे ऐसा तो नहीं हो सकता ये तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ऐसा नहीं होगा इसीलिए तो यह होगा कि जब आप विद्या का विधान कर दिया तो वो नित्य कर्म अनुष्ठाई की स्थिति में प्राप्त हो गए और लोगों के मन में शंका उपस्थित हो जाए शंका हो जाएगी उस, ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता है। आप जिस भाव से करना यह आजकल बनाया हुआ थियरी है आप किस भाव से करो वो प्राप्त होगा ऐसा वेद में नहीं कहा वेद में जो कर्म कहा है जिस भाव से करने के लिए कहा उसी भाव से करना मतलब आप स्वर्ग के लिए जो कर्म कहा वो स्वर्ग के लिए कहा तो स्वर्ग काम को ही वो कर्म करने गया है और दूसरा काम ना उससे प्राप्त होगा करके वेद नहीं कहता वो आजकल जैसा सब शॉर्टकट बना देते हैं ना बोलते हैं, आप कुछ भी करो आपका भाव ठीक होगा तो फल मिलेगा ऐसा वेद नहीं कहता है मतलब यहां तक कि इन वाक्यों के अर्थ देते हैं कि अभी स्वर्ग काम हो यजेद बोला आप यजन करेंगे स्वर्ग काम नहीं है आपको कहीं विष्णु लोग जाना या तो फिर गंगोत्री जाना कहीं और जाना तो उसके लिए नहीं होता वो स्वर्ग काम के लिए कहा तो तो काम के लिए। तो फिर उसका मतलब क्या है यदि आपकी इच्छा के अनुसार फल मिलेगा तो फिर वेद को स्वर्ग यजेदा ऐसा विधान करने की आवश्यकता क्या है तो वेद आपसे पूछ करके तो कर किया नहीं है वो तो इससे ही करके रखा है तो इसीलिए उसको करने से वही फल होगा वो आप कुछ भी भाव आपके अपने भाव का कोई मतलब नहीं है समझ रहे ना तो यदि ऐसा कहेंगे तो एक यज्ञ का विधान किया सभी अपने अपने भाव से करते रहेंगे तो सब फल हो जाएगा ये मीमा में ये विचार ही आया तो एक यज्ञ का ही विधान काफी है ना तब तो आप अपने फल उसी से प्राप्त करेंगे मैं अपने फल प्राप्त करूंगा हर एक व्यक्ति अपने अपने फल प्राप्त करेंगे एक यज्ञ का विधान है यह शास्त्री नहीं है शास्त्र में जैसा विधान किया वैसा होगा अब एक दवाई सारी बीमारी ठीक होती है क्या दिखाओ कोई भी दृष्टांत दिखाओ आपका भाव है कि मैं इस दवाई को खाऊं और मेरा कोरोना ठीक हो जाओ अब भाव रखते रहेंगे कोरोना आएगा वो तो बीमार हो जाएगा वो तो ठीक नहीं होगा अब उसी की दवाई खानी पड़ेगी उसको तो जिसके लिए जो विधान किया उसको करना पड़ेगा अब बाकी इसमें नहीं चलता ऐसा वैदिक प्रक्रिया में नहीं चलता वो आजकल इसलिए बोलते हैं ना ये मैंने अभी, अभी, अभी तो यही बताया कि ये हमारे परंपरा के अनुसार वेद वैदिक जो शास्त्र का ज्ञान और किस प्रकार किस क्रम से किस शास्त्रीय यानी साइंटिफिक क्रम से जाता है ये इनको मालूम नहीं है और इनको क्या है लोगों को कुछ न कुछ साधन समझाना है अब समझाने के लिए वो जो भी मिलता है उसमें बोले और अच्छा भाव से करो तो सब हो जाता है ऐसा कहीं होता है ऐसा नहीं कि हम नहीं कहते कहीं नहीं होता है नहीं होता है ऐसा नहीं कहीं तो होता होगा लेकिन यह वैदिक कर्मों में नहीं होता वैदिक कर्म में जैसा विधान किया वैसे करने के लिए वो पक्का बोल रहे हैं तभी तो ले जाके इतने सारे लंबा चौड़ा विचार क्यों कर रहा कि आपको सही सही कराने की दृष्टि से विधान कर रहा अब प्रातः काल सायंकाल करने के लिए अग्निहोत्र करने के लिए बोला आप बोला ठीक है आपका भाव अच्छा है तो रात को भी कर सकता है ग्यारह बजे भी कर सकता है बारह बजे भी कर सकता है तीन बजे भी कर सकता जैसा आप सुबह उठ करके आएंगे वैसे कर सकते क्यों आपका भाव ठीक है तो फल मिलना ऐसा नहीं होता है ये सब जो है ना ये सब ये लोग टेयरी बनाए तेयरी बनाने वाले कुछ नहीं जानते ऐसा नहीं होता है कि जो प्रातः काल साय सायम ज्योहोदी प्रातः ज्योहोदी जो आया वो सायम प्रातः संध्या समय में जो करने के लिए बोला भोजन के पहले उसको करना ही या उस करना है ऐसा नहीं कि जब आप चाहे वो तब कर सकता यदि ऐसा होगा तो ज्योतिष आदि वेदांग और समय निर्णय का कोई मतलब नहीं हाँ मनवा हो जाएगा ऐसा विधान किया ही नहीं कभी भी कर सकता ऐसा तो कोई भी एक कर्म बोलो जिसका कभी भी कर सकते विधान किया हो ऐसा नहीं करता है ये सब हमारे वेदांती लोग जो है ना सब उठ मैं मैं बोला ना कई बार इसलिए मैं बोलता रहता हूं कि ये उठ पढ़ा कर देते उन्होंने उसको वो कहा क्या कहा कर, उसको देखा ही नहीं है अब उनको लगता है कि वेदांत में तो सर्वत्र ब्रह्म है सभी काल में ब्रह्म है सभी अवस्था में ब्रह्म है तो सभी अवस्था में सब कुछ कर दो ऐसा बोलेगा अब आगे आएगा वो ऐसा ही पूछेंगे कुछ भी कर सकता है फल फल होगा आपका अंधकरण ठीक होगा मैं बोलता हूं ऐसे में अंधकरण शुद्ध हो ही नहीं सकता कैसे हो सकता जो वेद ने कहा या गुरु ने कहा आप प्रातःकाल उठ करके ये सब करो ये आप मानने को तैयार नहीं आप मनमानी सो जाते हो और जब उठ करके करते हो तो अंधकरण कैसे हो शुद्ध होगा आपका ऐसा अंधकरण शुद्ध होगा तो ये सारे असुरों का सबका अंधकरण शुद्ध होना चाहिए क्योंकि वो भी तो मनमानी कर रहे हैं तो अंतकर्म शुद्ध होने का मतलब ऐसा नहीं होता है वो पालन करना ही पड़ेगा तब होकर शुद्ध होगा और पालन करते समय आपको भाव रखना पड़ेगा भाव रखना पड़ेगा ऐसा तो शास्त्र में भी कहा भाव प्रधान देवा इत्यादि कहा है लेकिन वो वैदिक कर्मों के विषय में नहीं वो तो अन्य प्रकार से वो हो सकता है और जहां भक्ति भाव का विषय है और अन्य विषय है वहां तो होता है तो भाव भी वहां मुख्य होता है लेकिन वैदिक कर्म में इसके साथ न जोड़िए वो अलग है ही अलग है ऐसे में यहाँ आपको भले इच्छा के बिना इत्यादि करना वो जो भी विहित है वही काम्य कर्म काम्य कर्म नहीं काम्य कर्म और नित्य कर्म में जैसा विधान है वैसे अभी नित्य जो है वो विधान किया वैसे ही हो रहा होगा उसमें नहीं काम्य कर्म में तो आप इच्छा है कि आपको कामना है तो करो नहीं नहीं तो नहीं करो वो अलग बात है और काम्य कर्म में भी जिस कामना के लिए जो कर्म कहा गया वही करना पड़ेगा ऐसा भी इन्होंने कहा कि आपका भाव बदल दिया और कर्म वही कर रहे हो ऐसा नहीं होता मतलब आप एक कर्म जानते हो अ सभी फल उससे प्राप्त करना चाहते हो ऐसा नहीं होता है वो अलग चीज है।, है वो अलग चीज है वो भक्ति वो अलग चीज है वो अलग विषय है उसका जो नियम है उसके अनुसार जाना पड़ेगा वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है ऐसा होगा तो फिर इतने सारे विचार के क्या आवश्यकता तो अथा अब तस् अनुष्ठेय यानी अब जो विद्या नहीं चाहता है इसका विशेषण है विद्या नहीं चाहता है मोक्ष नहीं चाहता है लेकिन नित्य कर्मों को करता आश्रम कर्मों को करता है। तो वो अनुष्ठेय करना ही चाहिए तब तो न तरह ही ये विद्या साधनत्व नित्यानित्य संयोग विरोधादित तब तो ये विद्या का साधन नहीं बनेगा कौन ये जो विद्या ये आश्रम कर्म जो कर हैं अनुष्ठाई रूप से मान करके कर रहे हैं तो वो विद्या साधन नहीं बने क्योंकि नित्य और अनित्य का संयोग विरोध होता है ये नित्य है और ये जो आप विद्या के लिए कर रहे हैं वो अनित्य है विद्या के लिए नित्य कर्म नहीं वो अनित्य है और नित्य कर्म तो आश्रम में विहित कर्म जैसे आश्रम में प्रवेश करके करना ही है ऐसे में यह नित्य अनित्य का संयोग विरोध होगा इसीलिए अस्याम प्राप्त हो का ऐसी प्राप्ति हो क्या प्राप्ति हो गई यदि विद्या के लिए इन कर्मों का अनुष्ठान करने का विधान मानते हो तो नित्य कर्म अनुष्ठेय हो जाएगा आश्रम अनुष्ठेय होगा क्यों क्योंकि नित्य अनित्य का विरोध होता है नित्य का कोई फल विधान नहीं कर सकते इसे, इस प्राप्ति में यह इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर पठती कहा वो सूत्रकार पाठ करते हैं आश्रम मात्र निष्ठा अम्मुखो कर्तव्यान नित्यानि कर्माणी आस्त्रम मात्र में स्थित होने पर वो भले मुखु ना हो मुमुक्षु नहीं है वो मोक्ष नहीं चाहता ऐसा होने पर भी नित्यानि नित्यानिकर्माण इसलिए कर्तव्यानि नीति में पार्था अधिश्चितम मदम उत्तम ये इसलिए गीता में कहा इनको तो करना ही है यज्ञ दान तपादी जो विहित है इनको तो किसी भी हालत में करना है आप कामना रख के करो नहीं रख के करो मुक्शु है तो भी करो अमुक्षु है तो भी करो करो विद्या चाहते हैं तो भी करो ना चाहते भी तो करो आप आश्रम में आ गया तो उसको करना ही है इसलिए कर्तव्य नित्य यानी कर्माणी का नित्य कर्म का त्याग का कोई विधान नहीं आप वेदांत अध्ययन करते हैं नित्य कर्म छोड़ देंगे ऐसा नहीं होता नहीं होता है ऐसा कहीं कहा नहीं अब वेदांत श्रवण कर रहे हैं नित्य कर्म को छोड़ता ऐसा नहीं कहा अब संन्यास लेने के बाद में उनका कर्म अलग हो जाता है सन्यासी तो सभी कर्म छोड़ देते लेकिन तब तक आप कुछ भी करो आपको नित्य कर्म करना ही है क्यों आप ब्रह्मचर्य आश्रम में है जो आश्रम विघिधा है उसका वो उसका वो नहीं करता है तो फिर आगे क्या करो अब वेदांत श्रवण कर रहे हैं ये एक एडिशनल है आपके आपके लिए वो अधिक हो गया तो आप ब्रह्मचार्य ब्रह्मचर्य आश्रम है गृहस्थ आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम है गुरुसेवा स्वाध्याय इत्यादि का उसके साथ नित्य कर्म भी करना इसी प्रकार ग्रहस्थ में है आप वेदांत सुन रहे हो कुछ भी कर रहे हो लेकिन गृहस्थ आश्रम का जो नित्य कर्म है वो अनुष्ठा रूप से प्राप्त किए तभी आप गृहस्थ आश्रम होते हैं। नहीं, तो नहीं होगा यावत् जीवम अग्निहोत्रम इत्यादिना इत्यादि ये देखो भाष्यकार कह रहे सूत्रकार के अनुसार भाष्यकार भाष्यकार स्वयं लिख रहा है कि यावत् जीवम अग्निहोत्रम ज्युहोदी जब तक जे अग्निहोत्र का हवन करते रहे तम यज्ञ पात्री यदि वो संन्यास नहीं लेता है तो उस याज्ञ को यज्ञ पात्रों के द्वारा दबनाया जाता है मतलब करते हैं उनका दास संस्कार यज्ञ पात्रों के द्वारा होता मतलब तब तक वो करते रहता है वो किसी और को नहीं देता है पात्र। वो अपने करते है, अपने लिए वो होता है तो इसलिए यावत जीवन अग्निहोत्रते हैं जब तक जी अग्निहोत्र करें नित्य कर्म का विधान हो गया इसको छोड़ने के लिए नहीं कहा वेदांत सुन रहा है तो इसलिए उसको छोड़ दे ऐसा नहीं होता इसलिए इत्यादि ना विहिदत्वा नहीं वजन अधिभारो नामा कश्चिद अस्थि ये कह दिया इसीलिए वा, वो वचन जो है ना अधिभार अधिभार का अर्थ क्या है कि बहुत बड़ा भोज हमारे ऊपर डाल दिया ऐसा लगेगा वेद ने कह दिया अब हम फंस गए अब वेद कहा तो हमें करना पड़ेगा नहीं करने से फल नहीं मिलेगा ऐसा वजन से अधिभार हा वजन बहुत कुछ हमारे ऊपर थोकता है ऐसा मत मानिए ये तो आपको करना ही है वो बस वो कोई आ, कोई और इसमें कोई अलग व्याख्या इसमें नहीं है उसका आपका भार कम करने के लिए कोई शॉर्टकट हो ऐसा तो है ही नहीं हो ही नहीं सकता इस प्रकार से दोनों की व्यवस्था अलग अलग है ये बता दी इसमें न्याय निर्णय टीका में न्याय निर्णय टीका पिछले पृष्ठ में ऊपर से पांचवी पंक्ति में यावज्जीवश्रुतेमुक्षोरअेयानी आशंका तो यावज्जीवी अमुमुक्षु होने पर भी उनका अनुष्ठान निरंतर करना चाहिए ऐसा आशंका होने पर तस्यापि अनुष्ठेयानि ये वो जो भी अकामय क्या विद्या नहीं चाहता है उसको भी अनुष्ठान करना चाहिए विविधिषा श्रुते विद्या ेशा अवश्य भावित आशंका विविधिशा श्रुति होने से विद्या के साथ उसका संबंध होने से निश्चय ही उनका अनुष्ठान करने पर विद्या प्राप्त हो जाएगी ऐसी शंका करने पर कहते हैं ऐसा नहीं नित्य कर्म में यदि विद्या प्राप्ति नहीं है नहीं चाहते है तो नहीं होगा ऐसा तो नित्य अनित्य का विरोध हो जाता क्योंकि नित्य कर्म करते हुए अनित्य फल ये विद्या का संयोग अलग है अनित्य है ये नित्य नहीं है क्योंकि कोई विद्या चाहता है कोई नहीं चाहता है वो उनकी इच्छा है हम किसी को पकड़ के तो नहीं कह सकते कि आप ब्रह्म विद्या चाहो ब्रह्म विद्या के लिए कर्म करो ऐसा नहीं होता है किंतु आप आश्रम में आ गया तो कर्म करना पड़ेगा ऐसा है आश्रम में आ गया तो फिर आप आश्रम में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं होता ऐसा हमारा आश्रम होता है आश्रम में रहेंगे तो आश्रम का नहीं पालन करना पड़ेगा कहीं भी जाओ नियम पालन करना पड़ेगा ये आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होते वो भी जगह तो करना पड़ेगा जैसा कानून देश का कानून है वो कानून है तो आपको पालन करना पड़ेगा आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते इसमें स्वतंत्रता नहीं है लेकिन विद्या चाहने में नहीं चाहने में स्वतंत्रता है तब क्या हुआ कि वो विद्या चाहना नहीं चाहना तो अनित्य हो गया हाँ ये अलग हो गया ये तो नित्य हो गया अब देवलों का सभयोग कैसे होगा एक नित्य है एक अनित्य यही तो कन्फ्यूजन का कारण बनता है ना बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन का कारण यही सब है स्पष्टता नहीं है कि क्यों करना चाहिए कि नित्य करना चाहिए कि नहीं नित्य करना कर्म त्यागने के लिए बोला तो ये आंख बंद करके सोचता है सब कर्म त्याग देना चाहिए ऐसा सोचता है कौन सा त्यागने के लिए बोला कौन सा रखने के लिए बोला भगवान तो भगवदगीता में इतने बार कहा कि कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए स्वे स्वे कर्मण्य अपने अपने कर्मों को करने से फल होता है और भगवान स्वयं भी कर्म किया कर्म करा करके दिखाया और अर्जुन को भी करा करके कर दिखाया सब कुछ किया कर्म छोड़ने का कहीं कुछ कहा है क्या? सारा कर्म छोड़ दो तो ऐसा नहीं होता ज्ञानी होने के बाद तो छोड़ देता है वो तो विवाह काम सर्वण इत्यादि से द्वितीय अध्याय में कहा वो सारे कामनाओं को छोड़ देता है तो उसका तो कोई नहीं तद बुद्ध यदात्मान इत्यादि हो उसका तो कर्तव्य कर्तव्य कुछ भी नहीं है लेकिन भगवान स्वयं क्या कहा में पार्थास्थित कर्तव्यम त्रषि लोकेशंचना नान वाप्तम वापतव्यम वर्त एवच कर्मण वो स्वयं भी मैं कर्म करता रहता हूँ कर्मण अगर मैं पश्चिम अगर्मण जगर्मा उसमें भी वही का। तो सब जगह कर्म, कर्म कर्तव्य को मान करके ही कहा क्योंकि आश्रम में विहिध कर्मों को छोड़ देने से आप तो फिर डूब जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा उसको करना ही है उसके करने के बाद में जो विशेष है वो सोचू आप नहीं करना आप कर्म नहीं करना चाहते तो एक ही ही रास्ता है क्या है, है? बल सन्यास ले लो बस सन्यास ले लो तो तुम्हें कर्म करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं ये ये तो आपने समझ रखा तो इसीलिए लोग जल्दी जल्दी सन्यास लेने के चक्कर में रहते हैं तो सन्यास जल्दी नहीं लेना चाहिए तो देना भी नहीं चाहिए उनको सारा करा करके जब वो पक्का हो जाएगा पक्का करने वाला होगा तब उसको मुक्त कराना नहीं तो होगा नहीं अच्छा हाँ वो कच्चा है उसको पता ही नहीं किसका सन्यास हो गया वो तो संन्यास किसका हो गया मालूम नहीं तो पहले वो करेंगे तभी तो संन्यास होगा मालूम होगा यही है और कोई रास्ता इसमें है ही नहीं ये यही दिखता है शास्त्र में गीता में स्मृति में कहीं भी देखो ये तो पक्का है और यहाँ भी अभी निश्चय के आगे भी अधिकरण उसमें निश्चय करने वाले इसीलिए आवश्यक अभाव विद्या कामया कामना काम्य दया कर्मणम अनावश्यकत्व नित्य दया आवश्यकत्व ये हो गया ऐसा नित्य अनित्य का विरोध कैसे हो रहे बता रहे आवश्यकत्व अभाव आया विद्या कामना आया ये विद्या की कामना जो आवश्यक नहीं है ना मतलब <laughs> आप ब्रह्म विद्या की कामना करें कि आवश्यकता है क्या उसके बिना आपको भोजन नहीं मिलेगा उसके बिना आपको फिर शरीर ठीक नहीं रहेगा या आप जीवन नहीं चलेगा ऐसा तो है नहीं आप चाहते तो कर सकते नहीं तो नहीं कर सकते तो ये विद्या कामना कोई आवश्यक नहीं है और वो जो है ना नित्य कर्म उसका तो आवश्यकत्व उसका तो आशिकता है जो नित्य कर्म है उसकी तो आवश्यकता है और विद्या कामना की आवश्यकता नहीं तो इसका मतलब ये तो अनित्य है वो नित्य है ऐसे में एकत्र आवश्यकत्व अनावश्यकत्व विरुद्ध है ज्यादा तो एक में आवश्यकत्व अनावश्यकत्व विरुद्ध हो जाता है वो आवश्यक माने के अनावश्यक माने जो सामान्य अभी कन्फ्यूशन जो प्रचार में है यही कंफ्यूशन है कि आवश्यक है कि अनावश्यक है कोई निश्चय करके बोल नहीं पाता वेदांती लोग बोलते हैं अनावश्यक है कुछ भी मत करो और जो शास्त्र के विधान के अनुसार भगवत भगवदगीता के अनुसार आवश्यक बता देता है मुझे कभी आश्चर्य होता है कि भगवत गीता पढ़ाने वाले वेदांती कैसे इनको अब अनावश्यक बोलते हैं यह समझ में नहीं आता क्योंकि भगवदगीता में तो पूरा आवश्यक बताया उसको गीता में भी बताया भाषिकार में भी बताया टीकाकरण में भी बताया सभी आवश्यक के ऊपर ही बोलते इनको सबको करना चाहिए बोलता और बाकी तो ये जैसे बड़े बड़े ग्रंथ लेते हैं उन ग्रंथों को लेकर के जैसे अष्टावक्र गीला इत्यादि बड़े बड़े, बड़े ग्रंथ लेकर के और यह के कारिका है ऐसे जहां कुछ भी नहीं करने के बोला उसको लेकर के बोलते कुछ भी नहीं करना तो अब सुनने वाला तो बीच में फंस जाते कि ये करने के लिए बोल रहा है कि नहीं करने के लिए बोल रहा है किसको करने के लिए बोल रहा है किसको नहीं करने के लिए बोल रहा? कोई निश्चय नहीं होता यही कन्फ्यूशन यहां हो जाएगा कि आप इस प्रकार का विधान करेंगे इसलिए ऐसा मत करिए पूर्वक्ष बोलना चाहते अथ विद्या उपाय उक्ति ही स्तुति ने इसीलिए ऐसा होने के कारण ये विद्या का उपाय तो कहना यह स्तुति है ऐसा पूर्वक्ष कहता है यह विद्या का उपाय नहीं है केवल स्तुति के लिए कहा यदि विद्या का उपाय मानेंगे तो पूरा अनित्य कर्म हो जाएगा ऐसा तो नहीं होगा सिद्धांत सूत्र मतारे व्याकरणी तब से सूत्र ला करके ये कहा कि अश्याम प्राप्त हो ऐसी प्राप्ति होने पर ये सूत्रकार ने कहा विहिदत्वाच आश्रम भी ऐसा मत समझो विद्या के लिए विधान किया इसलिए आश्रम कर्म को छोड़ देंगे ऐसा मत समझो आप ब्रह्म विद्या के अधिकारी सब हो सकते हैं लेकिन आश्रम कर्म छोड़ने का अधिकार आपको अभी नहीं है आश्रम कर्म को करना ही पड़ेगा इसका कोई अलग नहीं इसीलिए संन्यास में जो कर्तव्य को बोला वो ब्रह्मचारी के लिए नहीं बोला तो संन्यास का जो नियम है उसको ब्रह्मचारी के ऊपर नहीं करना चाहिए सन्यास के लिए बात उनका तो श्रवण मानन मात्र की कर्तव्य और कुछ नहीं ये तो उनका ये भी सारे कर्तव्य है वो वेदांत अध्ययन करता हो तब तक जब तक जीवन मुक्त नहीं है ऐसा नहीं कि कोई ब्रह्मचारी जीवन मुक्त नहीं हो सकता ब्रह्मचारी भी जीवन मुक्त हो सकता है जीवन मुक्त तो हो गया तो फिर तो बात अलग है उनके लिए अलग रहेंगे उनके लिए कुछ नहीं लेकिन जब तक जीवन मुक्त नहीं हुआ वो अध्ययन कर रहा है आश्रम में स्थित है तो उनको नित्य संध्या वंदन आदि किसी भी हालत में करना चाहिए आप अध्ययन को छोड़ दे कोई बात नहीं लेकिन उसका संद्यावंदन आदि को नहीं छोड़ सकते तो आसम विधकार छोड़ देंगे तो प्रबल नहीं मिलेगा तो यो, योगारूढ़ हुआ तब ना वो तो वो तो हम बार बार बोल रहे हैं योगाूढ़ हो गया तो अभी आगे बताएगा वो बाल्य निष्ठा सेध इत्यादि आएगा तो योगारूढ़ होने के लिए तो सव कारण मुझे देखा तो योारूढ़ हुआ क्या यदि आपको पक्का लग रहा है योगा रूढ़ हुआ तो मैंने उस दिन जैसा कहा फिर तो सब बंद करो वहां योरा योगारूढ़ होकर के वहां बैठ जाओ तब तो हम नहीं बोलते अब संध्या क्योंकि आपको तब तो संध्या होती नहीं आप आंख बंद करके बैठे कब सूरज आता है कब जाता है यही पता नहीं समाधि में है तो वहां तो संध्या का क्या पता चलेगा है ना तो अब आप योगाूढ़ क्या गीदा श्लोक पढ़ लेने से योकारूढ़ हो जाए आपने पढ़ लिया गीधा श्लोक आरूरक्षोर बुनेर योगम कर्म कारण उच्च योगारूढ़ समक कारण उच्च दे रोज जो है दस बार लेट लिया भाष्य भी पढ़ लिया योगा रूढ़ हो गया ऐसा नहीं है इसीलिए ये गलत है ऐसा नहीं है योगा क्यों ऐसा इसको क्यों पकड़ते हैं लोग भानू <laughs> यो, योगा योगाूढ़ होने से समक कारण बोला बात सही है। हमने नहीं बोला कि वो नहीं गए पक्का कहा, वो कहा लेकिन इसी को ही क्यों पकड़ा उसका कारण यह है हम वो नहीं करना चाहते, हम वो करने में आलस्य है उसको कैसा भी छोड़ना है और ऐसे छोड़ने में हम डरते हैं तो भगवान ने कहा तो हमको डर चला गया हमको विश्वास आ गया हम छोड़ सकते हैं अब क्या मान करके अपने को योगाूढ़ मान करके छोड़ रहे है ये तो नहीं सोच रहे कि हम योगाूढ़ हो गया कि नहीं हो गया फिर हम क्या समझते हैं अरे दो चार बार वो पढ़ लिया तो योगाढ़ हो जाता <laughs> अब कितने बार योगा योगाूढ़ बोल दिया तो योगाूढ़ तो हो रहा ही है ऐसे करके सोच करके छोड़ देते जो गलत है और योगारुढ़ का कितना लक्षण बोला था? उसमें से एक भी लक्षण है एक भी लक्षण नहीं है एक लक्षण सारा लक्षण तो होना चाहिए चलो सारा ना भी होगा एक भी होगा तो फिर किसी को भ्रम हो सकता है। वो एक भी लक्षण नहीं है योगारुढ़ मानता तो ऐसा कोई नहीं मतलब कोई समझौता नहीं हम तो इस समझौते के इसमें नहीं रहते हम तो जो इसमें कहा उसी के हिसाब से कहते और जो नहीं करना चाहते वो उनका प्रॉब्लम है वो नहीं करते हैं उनको गलत करते पाप करते वो बात है शास्त्र तो ये कहा है हमको जब ज्ञान हो गया तो इसके हिसाब से ऐसा ही है ऐसा ही आपको आगे भी पता चलेगा गीता में कहीं भी देखो तो ये लक्षण को देखना चाहिए जैसा अभी द्वितीय अध्याय में सिद्ध प्रज्ञ का लक्षण बोला बहुत बो लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं अब छिधप प्रज्ञ में जो बोला प्रजा आदि अदा कामान सर्वान बात मनोगदान आत्मनिव आत्मना दुष्टा सिद्धप्रजन से सोचे ये लक्षण करके जो भी दस बारह श्लोक में कहा उनमें से कोई एक लक्षण आपके पास है यदि है आपको पूरा विश्वास है कि अब ये लक्षण मेरा है अब मैं इसमें स्थित हो सकता हूं तो आप पक्का सिद्ध प्रज्ञ है छोड़ दो बाकी सब छोड़ क्योंकि विवाह कामान यद सर्वान बोल दिया विवाय कामान यह सर्वान कामान विवाया आत्मन्यव आत्मना दुष्टा आत्म अपने आप में सृष्टि है आपकी तब तो हो सकता है वो वो नहीं देखना है तो बोलने से नहीं होता है इसलिए ये क्रम से जाने पर क्या है इसका अर्थ ये है कि जिस क्रम से जाने के लिए कहा उस क्रम से साधनों को अपना करके गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार क्योंकि कभी कभी क्रम में आगे पीछे हो सकता है गुरु उपदेश करेगा छात्र उपदेश उसके अनुसार जाने से आपको पक्का उसका फल मिलना निश्चित है यानी वो डेवलपमेंट ग्रेजुअली गारंटीड है। उसके बिना आप शॉर्टकट लेते हैं शॉर्टकट लेने पर खतरा होता है कि कहीं आप गिर सकते हैं कहीं रास्ता भड़क सकते हैं कुछ भी हो सकता है ऐसा होता है जैसा अभी हम पदयात्रा आदि जाते हैं तो जो रास्ता साफ फड़ा हुआ है उसी में जा रहा है ठीक है अब बीच में कोई शॉर्टकट कर दिया तो और क्या कहेंगे और भड़क जाएंगे कभी सही में पहुंचेगा क्योंकि कोई गारंटी नहीं पहुंचेगा करके इसीलिए उत्तम तो यह है कि जैसा शास्त्र अनुमति दे रहे हैं उस प्रकार उसको अपनावो करो इसका मिलावट और गोलमाल करने का प्रयास मत करो यदि आपको कोई चीज करने में सामर्थ्य नहीं है अक्षमता है कुछ कारण है तो फिर गुरु लोगों को पूछ के शास्त्र में परीक्षा निरीक्षण करके दे करके उसमें जो निश्चय किया उसके अनुसार करना चाहिए इसमें आप सेफ रहेंगे मतलब आप सुरक्षित रहेंगे शास्त्र आपके हित में और आपकी सुरक्षा में ध्यान रखकर के ये सब कहा ठीक है तो इसलिए नित्य कर्म विहिधकर्म विधान विद्यार्थदया विधानम गौरवाद अयुक्तमिति आशंका इस प्रकार की आशंका उनकी रही कि दोनों पक्ष में करने पर ऐसा दोष होगा ऐसा कहा तो भाषिकार ने अंत में कहा नहीं वजन अधिभारो नाम वाजन कोई अधिभार नहीं होता है आपको पालन करना ही है उसको तो नित्य दया विधि विद्यार्थदया विधानम गौरवा ये शंका जो नित्य कर्मों का विधान किया उन्हीं कर्मों को विद्यार्थ विद्या के लिए प्रयोग करेंगे विधान है ऐसा मानने पर गौरव होगा गौरव होगा तो कहते ये ऐसा करना नहीं चाहिए अयुक्ता है क्योंकि तो दो विधान हो रहा है दो कार्य हो रहा है तब कहते ऐसी बात नहीं है नित्य कर्मों को करने के लिए कहा वो पहले से आप कर ही रहे हैं और उन नित्य कर्मों में एक विशेष विधान एक उपनिषद का विधान यहां किया यानी रहस्य का विधान किया कि उन नित्य कर्मों को आप विद्या के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं यानी उसके द्वारा आप अंधकरण शुद्धि के ओर जा सकता है और उसी से ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकता है यह ये यहां विधान किया अब दो सूत्र में इसका और स्पष्टीकरण कहेंगे पूर्णमतः पूर्णमितदर्णत्दश्य पूर्णस पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्य ओं शा शाति शां